ये तो उन्हीं के लिए जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य लेकर के समस्त सुख समृद्धि वासना परित्याग करके, परित्या करके भगवत चरण में समर्पित होकर भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं जिनके जीवन के उद्देश्य है एक मात्र हरिभजन भगवत प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा है अनंत शास्त्र भंडार अनंत समुद्र है वो समुद्र मंथन करके अमृत तो, अमृत तो निकालना ये तो सहज साध है नहीं लेकिन हमारे आचार्य गण जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं प्रेम प्राप्ति किए हैं उस मार्ग अवलंबन करके उनके धारा अनुसार हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा लाख कोशिश करो यहा सुख मिलेगा नहीं सुख है नहीं सुख हो नहीं सकता है आत्मा को कभी लौकिक वस्तु भौतिक वस्तु प्राकृतिक वस्तु ये आनंद दे नहीं सकता है ये सत्य है लेकिन जीव प्राकृतिक वस्तु जड़ियों प्राकृतिक वस्तु उसके माध्यम से ये अपने शांति की तलाश कर रहे हैं शांति के अनुसंधान में अनंत काल बीत गया फिर भी ये आनंद अनुसंधान के तत्परता चेष्टा से कोई कमी नहीं आई बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और बढ़ता रहा है ये बढ़ेगा। एकमात्र उपाय है हरि भजन ही एकमात्र जो आपके जो अशांति आपके जो ये दरिद्रता ये निवृत्ति के लिए एकमात्र हरिभजन छोड़ के और दूसरा कोई अवलंबन है नहीं उपाय है नहीं ये सत्य है मानो या ना मानो तुम जानो हमारे शास्त्र हमारे सनातन धर्म हमारे आचार्य महत्व सब पुकार पुकार के यही शब्द कह रहे हैं कहीं जड़ी वस्तु के अंदर से तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो भौतिक वस्तु पदार्थ के माध्यम से देहोदेही सुख के, के माध्यम से तुम चाहते हो शांति प्राप्त करना ये कदापि संभव नहीं क्यूँ ये है ही नहीं हो नहीं सकता किसी भी अवस्था में ये सत्य है तो जो भी सब छोड़ छा के आए हैं छोड़ना मन है मन के द्वारा तन तो के द्वारा नहीं ये सुन लीजिए शरीर से छोड़ने से कुछ नहीं होता है शरीर से तो घर बार छोड़ के आ गया छोड़ दिया जो वृंदावन में आए हैं भजन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं समस्त लौकिक वस्तु पदार्थों से परित्याग करके जो आए हैं वृंदावन में भजन करने के लिए तो छोड़ना मारे वस्तु से दूर रहना नहीं बासना ये जो भीतर में हमारे वासना रूपी जड़ रह गया है ये बासना ही बंधन का कारण ठीक है आए हैं हमको तो आगे चलना ही है किसी भी कीमत पर हमको रुकना है नहीं हमको पीछे हटना हाँ है ही नहीं हमको पीछे मुड़ के दिखना है नहीं अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मान लो तुम फंस जाओगे किसी भी अवस्था में पीछे मुड़ के दिखना है नहीं सामने देखो बस जो हो गया ठीक है जो हुआ ठीक है हमको पीछे मुड़ के दिखना है नहीं तो इस मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए दो गुण दो वस्तु अवश्य चाहिए एक है विश्वास एक है भरोसा मान निर्भरता तो विश्वास के ऊपर हम लोग आलोचना किए हैं विश्वास इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे ही हम कितना भी पापाचारी अभिचारी व्याचारी कुचारी कैसे भी हूं प्रभु दयामय मा करुणामय हमारे करुणामयी राधा रानी है सर्वसामर्थ्य उनके एक नाम है क्षमेश्वरी रमेश्वरी क्षमे प्रमोद कान्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधि श्री राधि का नमस्ते समेश्वरी समेश्वरी क्षमा की ईश्वरी ईश्वरी माने विभु अनंत ए, अनंत ब्रह्मांड भी ए, वो सब क्षमा कर दे सकते है पलक में उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनका कुछ इसमें कष्ट नहीं होता है और ये विचार करने का भी आवश्यकता नहीं जो हम ये सब पापाचारी बेबीचारी सब ये पूरा जीव जगत है तो इनको कैसे क्षमा करने के बोलते ये देखते नहीं है वो पलक में क्षमा कर सकते हैं अब आप सिर्फ इतना है उनके शरणापन्न हो करके बस उनकी कृपा प्रार्थना करना हे राधा रानी जो हो गया सो हो गया अब हम तुम्हारे चरण में आए हैं तुम्हारे शरण में आए हैं तुम हमको रक्षा करो हम हमारे अपराध तुम क्षमा कर दो हे समेरी तो राधा रानी क्षमा कर देते हैं इसके लिए आपको ये चिंता करने का कोई अवकाश नहीं है कि राधा रानी हम इतना पाप किए हैं राधा रानी क्या हमको क्षमा करेंगे वो क्षमे है क्षमा की ईश्वरी है वो सब कुछ कर सकते इसीलिए इस विषय चिंता करने का तुम्हारे अंदर कोई और कोई रहा नहीं ऐसा कोई शब्द है नहीं ऐसा कोई शास्त्र वचन है नहीं जहाँ कहे है जे राधा रानी या ठाकुर जी क्षमा नहीं कर सकते ऐसा इस कोई शब्द कोई शास्त्र में है नहीं इसलिए इस विषय आप निश्चिंत तो हो जाइए विश्वास राखी आपको कृपा करेंगे ही निश्चित अगर आपके भीतर में कोई एक बात है आपके भीतर कोई वासना नहीं रहना चाहिए वासना माना एक तो निजी वासना निजी भोग सुख वासना एक है अपने कुटुंब परिवार वो भी अपना मान करके स्त्री पुत्र कुटुम्बर को हम अपना मान करके उनके लिए चिंता उनके सुख समृद्धि के लिए चिंता बेटी की शादी नहीं हुई बेटा का कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं यह हम तो आ गए हैं वृंदावन में लेकिन मन पड़ा है हमारे देश में या हम जहां हमारे पुत्र कन्या आदि निबर ना ऐसा नहीं पीछे मुड़ के दिखना ही है नहीं ये सब प्रभु के जन है सब अपना कर्म लेके आया है वो कर्म भोगेगा तुम उसको कर्म निवृत्त करने वाला तुम कौन होते हो हाँ प्रार्थना करो उनके लिए अरुण के लिए क्यों सबके लिए प्रार्थना करो सबका भला हो व्यक्ति विशेष के लिए क्यों तुम प्रार्थना करोगे हमारे पुत्र का ये हो जाए कल्याण हो जाए बेटी की शादी हो जाए वो जो करेंगे प्रभु करेंगे तुम्हारे उसके प्रति ममत्व तो बुद्धि है ममत्व तो के कारण तुम उसके लिए चिंता करते हो यह तुम्हारी दुर्बलता इसलिए पीछे मुड़ के मत देखो तो एक है विश्वास और एक है भरोसा भरोसा उनके उनके ऊपर ही भरोसा निर्भरता जो करेंगे प्रभु करेंगे जैसे करेंगे वही शिकार है हमारे लिए अच्छा हो बुरा हो तो उनकी इच्छा तो उसमें बस हम तैयार हैं ऐसे नहीं कि हम उनके भरोसा में हैं उनके ऊपर निर्भर करके हम दिन व्यतीत कर रहे हैं हम हमारे लिए कोई दुख होगा नहीं कोई अधि व्याधि उपाधि होगी नहीं ऐसा नहीं कोई भी परिस्थिति आज है उसमें वो संतोष धारण करते हैं शांत रहते हैं कोई चिंता नहीं जो करेंगे प्रभु करेंगे और निश्चित करेंगे लेकिन ये निर्भरता हमारा है नहीं हम तो कभी तो हमारे पैसा के प्रति निर्भरता कभी तो प्रियजन के कुटुंब के प्रति निर्भरता हमारे पुत्र के प्रति निर्भरता हमारे कुछ हो गया तो पुत्र तो है वो तो हमको देखेंगे हमारा कुछ हो गया कन्या तो है वो तो हमको देखेंगे पैसा जो है इसमें तो अगर मान लो कोई आदि उपाधि हो गया पैसा है तो इससे तो हमारा गुजारा हो ही जाएगा अगर मान लो तबियत खराब हो गया तो डॉक्टर जी ने कहा लायक पैसा तो हमारा पास है ही है इसके लिए उतना यह सब नहीं ऐसा नहीं कोई वस्तु प्रति निर्भरता नहीं निर्भरता एकमात्र मतलब प्रभु जो करेंगे वो ही है उनके प्रति विश्वास लेकर के उनके प्रति ही, ही हमारी समस्त निर्भरता दुष्कृति जात अनर्थ जो है आ, साधक कभी कभी ये चिंता करता है कि कहीं मेरा शरीर अस्वस्थ ना हो जाए तो ये क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए नहीं ये भी चिंता नहीं होनी चाहिए अब तो हम हम जब उनके चरण में समर्पित तो हो चुके हैं अब तो इस विषय चिंता करने का हमारा कोई अधिकारी है नहीं आपके गाय आपने बेच दिया है राम के गाय वो बेच दिया श्याम को है ना जब आपके पास गाय थी तो आप उसको देखभाल करते थे भूज देना ई देना चारा देना सब देखभाल करते थे ठीक तरह से रक्षण बेक्षण करते थे लेकिन जब बेच दिया बेचने का बाद आपका ये अधिकार है ही नहीं जो जो जिसको बेच दिया उसके उसके पास जाकर के उससे पूछे भाई ठीक समय चारा देते हो कि भूस देते हो पानी देते हो हमारे गाय को अनादर तो नहीं करते ये बोलने का अधिकार नहीं है क्यों तुमने गाय बेच दिया अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा इस तरह से समर्पण माने आपने आपको भगवत चरण में समर्पित कर देना मैंने बिक बेच देना अब तुम्हारा अधिकार है नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा आदि होगा कि वेदी होगी कि उपाधि होगी ये आप ठाकुर जी जाने आप बोले आप तुम कह रहे हो कि दुष्कृति जातो अन्य जो ये दुष्कृति सुकृति सब प्रभु देख लेते हैं ऐसा नहीं प्रभु सुकृति जातो अन या दूसरा अनर्थ को प्रभु क्षमा कर देते हैं और दुष्कृति जा तो अनर्थ जो है इसको क्षमा नहीं करते हैं ऐसा तो शब्द है नहीं वह तो एक ही शब्द है सर्व पापे से शमी समस्त पाप से मुक्त कर देंगे समस्त माने कुछ बाकी नहीं रहा सुकृति जा पाप या दुष्कृति जा तो ये शब्द है नहीं हुआ समस्त इसलिए इस विषय चिंता करने का साधक के लिए कोई और नहीं कुछ तुम्हारे सामने कोई उपाय प्रभु सब समा कर देते हैं तो निर्भरता प्रभु के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त के मनुष्य के करिए आशा क्या है उसकी विश्वास मेरा भक्त वो मेरा आशा करेगा लेकिन मेरा भक्त के मनुष्य को आशा करता है साधु होके भी हम लोग जैसे साधु तो बन गए हैं लेकिन फिर भी दूसरा का आशा करते हैं। वो शेट आएगा वो भक्त आएगा वो हमको कुछ देगा वो हमको देगा कोई भी में मुझसे कुछ मांग लेंगे ये अनुष्ठान हो रहा है चलो भगत जी से कुछ मांग लेंगे वो कुछ सेवा कर देंगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं निर्भर प्रभु के ऊपर ये तुम्हारा ये चिंता करने का को, तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं अगर चिंता आ गया तो समझना पड़ेगा तुम अभी तक समर्पित तो हुए नहीं यह परीक्षण चिंता हाँ हाँ तब आप क्या होगा आप क्या होगा तो समझना चाहिए आप तुम्हारे अहंकार के ऊपर तुम्हारे भरोसा है ए, अभी तुम्हारे निर्भरता आ, आया नहीं है निर्भर है तुम तो जो भी हो जाए जद्रिश्चल संतुष्ट जैसे मिल जाए जैसे अवस्था आ जाए हमारे सामने परिस्थिति आ जाए संतोष नहीं चिंता करना जे हम नहीं रहने से हमारे पुत्र करना इसको कौन देखभाल करेंगे ये ऐसा भी नहीं वो अपना अपना कर्म लेके आया है तुम ना बिगाड़ने वाले हो ना सुधारने वाले हो एक ही घर में पास पुत्र एक ही घर में अन्न खा करके पालित हो रहे हैं एक ही स्कूल में पढ़ता है एक ही पिता माता के आदर पा करके बड़ा होता है लेकिन बड़ा होके कोई होता है विद्वान कोई होता है मूर्ख कोई होता है दरिद्र कोई होता है पैसा वाला धनी ऐसा क्यों ऐसा वैषम क्यों क्या कारण पास कन्या है एक कन्या अच्छा घर में अच्छा कुल में शादी हो रही है सुखी है अरे कन्या तो वहां से बिताड़ी तो होकर के पिता के बसा के हाजिर हो गए हमारे लिए वहां कोई स्थान नहीं ऐसा क्यों पत्रा देख के शादी कराया नहीं तिथि नक्षत्र देखा नहीं कोई तिथि नक्षत्र पक्षत्र कुछ नहीं होता है होगा वही जो राम रच ये तो मानते नहीं हम सोचते तिथि नक्षत्र हम तो मानते नहीं है तिथि नक्षत्र है नक्षत्र, बेकार सा तिथि नक्षत्र ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करके करो जो करेंगे ठाकुर जी तिथि नक्षत्र क्या करेगा ऐसा इतना अनर्थ हो रहा तो तिथि नक्षत्र क्या करेगा क्यों काम नहीं करता है कुछ नहीं करेगा होगा वही जो राम रचना का एक जान संसारी है हमारे पहले ऐसे नियम था वन प्रस्थम पचास साल के बाद घर छोड़ जाना जरूरी था स्त्री स्त्री हो या पुरुष हो घर छोड़ के वन प्रस्थम तीर्थ पर्यटन में जाना जरूरी था अगर वो फिर भी नहीं जाता है तो समाज में उसके लिए बड़ा समालोचना का कारण बनता था समालोचना करती अरे ये तो बड़ा भ्रष्ट है अरे अभी तक तो पचास साल कितना साल हो गया वृद्धा होते जा रहा है अभी तक तो घर छोड़ के वन में गया नहीं भजन करने गया नहीं अभी तक शुरू समालोचना समाज में उनके लिए बहुत हीन भावना आ जाती है हीन दृष्टि से देखते हैं पहले ऐसा था हमारे ब्रह्मचर्य गारस्थ बनप्रस्त चुत आश्रम था तो ऐसे ही साल हो गया एक भक्त हो जाएंगे बनप्रस्त अवस्था में जाएंगे तीर्थ परियतन करने के लिए अपने पत्नी को कहती है तुम ऐसे एक पुत्र हो गया जो तुम एक पुत्र को लेकर रहो जितना जमीन जितना कुछ है संपत्ति ये लेकर के तुम अपना गुजारा करना हमको तुम बोलो हम अब चले हम हमारा मन अब संसार से उब गया है अब हम भजन करने जाएंगे पत्नी कहती है मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ है? मैं तुम्हारे शाहधर्म नहीं हूं हमारी भी धर्म है पति के अनुगमन करना तो बोलता है नहीं ये बच्चा है ये बच्चा लेके तुम कैसे जाओगे बोलता है नहीं बच्चे को मैं देखूंगी तुमको मैं डिस्टर्ब नहीं नहीं करूंगी तुमको मैं चाहूंगी तुम्हारे साथ बोलते नहीं बच्चा लेके तुम जा नहीं सकते ये जा सकते हो हमारे साथ लेकिन बच्चे को रख करके ही तुमको जाना पड़ेगा बोलते ऐसे कैसे ही अबोध बालक इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी बोले ये तो देखेंगे ठाकुर जी देखेंगे तुम भगवान के ऊपर ही तुम्हारा भरोसा नहीं तुम कैसे जाओगे हमारे साथ तुम बच्चे का चिंता कर रहे अरे प्रभु सबको दिख रहे हैं जीव जगत चरा चर सब कौन दिख रहा है कौन दिख रहा रहा है है वो मर ऐसा ही भगवान सबको दिखते हैं अगर जाना है हमारे साथ तो बच्चे को रख के तुमको जाना पड़ेगा तो आप तो रो रही है नहीं नहीं तुम ऐसे आदेश करो थोड़ा मैं तुम्हारे चरण में निवेदन करता हूं हम बच्चे को लेके चलूंगी और देखभाल मैं करूंगी मैं तुमको कुछ एक शब्द नहीं कहूंगी बोले नहीं हम तो तब नहीं तुम जा सकते हो मैं जा रहा हूं तुम जाओगे तो बच्चा को फेंक के फिर चलो भगवान का नाम से रख करके तुम चलो यहां से हमारे साथ चलो अच्छा मैं चलूंगी तुम्हारे साथ अब वो पत्नी सोची है कि बच्चा को लेकर हम चल देंगे तो बहुत दूर जब निकल जाएंगे एक दिन बीत जाएगा तो बच्चा को जब दिखेंगे हाँ, तब तो ये नहीं कहेंगे तो बच्चा को यही फेंक के चले जाओ तो तो मान ही लेंगे फिर चलेंगे फटकारेंगे जाऊंगी तो क्या किए हैं चलो चलो ठीक है बच्चा को छोड़ के मैं जा रही हूँ चलो तुम पोती जा रहे हैं आगे पोती <coughs> तो ने क्या किए हैं बच्चे को छोटी सी बच्चा तो गोदी में ऐसे लेकर ढाक करके ऐसे बहुत दूर आ रही है पीछे पीछे पीछे पीछे अरे चलो चलो जल्दी चलो दिन रहते रहते हमको गांव छोड़ के बहुत दूर जाना है <coughs> जंगल के रास्ता आ गया पत्नी आ नहीं रही है तो पति देव ठा हैं अरे तो बहुत धीरे धीरे चल रही है जब सामने आई है देखते हैं ऐसे पुट जैसे छोटी गोदी में पुट जैसे। अरे ये क्या लाए हो तुम धन संपत्ति कुछ लाए हो साथ अरे संपत्ति क्या करेगा हम प्रभु के भरोसे में चल रहे हैं तुम क्या क्या लाए हो पुटली गोदी में करके तो पुटली नहीं इतने बच्चा तो पड़ा मिया मिया करके बच्चा रो अरे तुम बच्चा को लेके आए तुम जाओ चले जाओ तुम घर लौट के चले जाओ मैं तो तुमके लेके नहीं जाऊंगा किसी भी अवस्था में हम पकड़ लिया क्षमा करो ये बच्चा को क्षमा कर दो बच्चा का क्या दोष है बोलता नहीं हम निर्दय नहीं आए लेकिन हम प्रभु के भरोसा में हैं हम जानते हैं प्रभु इसको रक्षा करेंगे ही जब हम प्रभु के भरोसा में हैं किसी भी अवस्था में प्रभु ये बच्चा को इस तरह से नष्ट नहीं होने देंगे क्या करेंगे बहुत माम पकड़ के रो रही है वो मैया रो रही है बोलते है, नहीं इसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा क्या करेंगे पहले तो ऐसे पतिव्रत स्त्री थी जो पति का है वाक्य को एकदम ध्रुव सत्य मान करके भगवत बुद्धि करके पति की अनुगामिनी होती थी तो क्या किया है वो रास्ते में बच्चा को छोड़ करके दोनों चले गए रोती रोती रोती रोती मैया तो चली गई इधर उस देश के राजा वो निस्संतान थे कोई संतान नहीं था वो गए हैं शिकार खेलने के लिए तो रास्ते में जब जंगल में गए हैं तो देखते हैं एक बच्चा छोटा सा बड़ा मशरूम बच्चा सुंदर रो रहा है अरे ये बच्चा कहां से आ गया प्रभु ने हमको दिया है और शिकार फिकर नहीं खेला सीधा बच्चा को लेकर के घर चले गए घर जा करके बड़े आनंद उत्सव मनाए कि प्रभु ने हमको एक बच्चा दे दिया हमारा बच्चा नहीं है जान करके प्रभु ने हमको एक बच्चा दे दिया इधर ये लोग तो चले गए दोनों रोती रोती रोती रोती मैया तो रोती रोती चली गई है खाना पीना नहीं लेकिन क्या करें पोती मानने के लिए तैयार नहीं इतना कठोर हृदय पोती के क्या करें आप पति अनुगामी हो करके जा रही है पहले ऐसे स्त्री धर्मो पहले था ऐसे ही पतिव्रता रमणी सहधर्मिनी अर्धांगिनी ऐसे थे नाम भी थे ऐसे ही सहधर्मिनी पति के धर्मो अनुसरण करते थे ऐसे बहुत साल घूमते घूमते घूमते घूमते 20 साल बीत गया एक दिन वो पत्नी जो थी उमैया मन में तो वही बच्चा के लिए एक वेदना जो है जिंदा है क्या मर गया है क्या है एक बार जाके तो देखो एक बार गांव में अगर चले गए तो पता चलेगा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो खबर तो मिलेगा ही फिर भी माँ का मन है ना बार बार कहते हैं, चलो ना बीस साल हो गया बीस साल तो हम लोग तीर्थ पर्यटन कर लिया है अब दो चार दिन के लिए गांव जाएंगे गांव जा करके फिर सबको देख करके विदाई लेके फिर दोनों चलेंगे संन्यास दे करके भजन करने के लिए निकल पड़ेंगे दो चार दिन के लिए चलो थोड़ा गांव चलो पति कहते हैं सब छोड़ छाड़ के आए हैं फिर लौट के फिर जाना ये कोई ठीक है उधर नहीं दो दो दिन के लिए चलो वो मैया के मन में एक है एक तोरा खबर अगर मिल जाए कहीं जो ऐसे पुत्र है कि नहीं हमारे वैसा कोई खबर मिल जाए तो माँ का मन है ऐसा तो अच्छा चलो गाम में आए हैं गांव में आकर के सबको एक बहुत खुशी मना है बहुत बीस साल बाद आए हैं, तीस तो पर्यटन करके अच्छा तुम्हारी इस देश के राजा अभी कौन बोलता है वही राजा है बोलता है वो तो है नहीं वो राजा तो मर गए लेकिन वो राजा ना रास्ते में जंगल में एक बच्चा मिल गया और वो बच्चा को लेके आया वो बच्चा ही अभी इस देश का राजा है, है तुम लोग जिस दिन गए ना उसी दिन की बात है ए, उसी दिन की बात जंगल में राजा शिकार खेलने गए तो जंगल में उनको एक बच्चा मिल गया ए, और वो बच्चा को लेके राजा बहुत खुशी मनाया फिर जाकर के बड़ा हो गया अब उसी को ही तो राजा मना दिया राजगद्दी में बैठा दिया और राजा तो मर गए अब उस देश के राजा तो वही बच्चा ही है तुम जिस समय गए उसी समय की बात है समझ गई है मेरा बच्चा ए, तो गए हैं जाके देखे हैं देखकर के माँ का मन तो समझ गए हैं ये तो वही बच्चा है तो ये है बात प्रभु जिसको रक्षा करते हैं कौन कुछ क्या बिगाड़ सकता है संसार में लेकिन हम लोग उनका भरोसा की कमी ये भरोसा की कमी के कारण हम लोग पछड़ जाते हैं पीछे मोड़ मोड़ के बार बार देखते हैं थोड़ी सी विपत्ति आने से घबरा जाते हैं थोड़ी सी बाधा आने से घबरा जाते हैं ऐसा नहीं जो भगवत प्राप्ति करने के लिए जो सब छोड़ छाड़ के आए हैं वृंदावन में बसनाधाम में कोई चिंता नहीं पीछे मुड़के देखना है नहीं जो हुआ ठीक है जो होगा वो ठीक है बस एकमात्र हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है कैसे भी हो बस हमारे मन राजनी के चरण में वही कांति रूप से लग जाए और कहीं पीछे मुड़ के ना देखें एक विश्वास और एक भरोसा भरोसा प्रभु रक्षा करेंगे ही हमको हम उनके शरण में हैं किसी बावस्था में हमको छोड़ेंगे नहीं ऐसे निर्भरता प्रभु को ऊपर निर्भरता जगत के ऊपर कोई निर्भरता नहीं ए, ए, जगत क्या देखेगा हमको ए, जो करने वाले हैं अगर तो ठाकुर जी हैं वो हमारे राजा रानी है ऐसे उनके ऊपर निर्भर करके ही हमको आगे की तरफ दिखना है पीछे मुड़के दिखना है ही नहीं जय जय श्री राधे